हिंदू धर्म पर निबंध यह बंधन केवल ईश्वर की दया से ही टूट सकता है और यह दया पवित्र लोगों को ही प्राप्त होती है अतः पवित्रता ही उसके अनुग्रह की प्राप्ति का उपाय है उसकी दया किस प्रकार काम करती है वह पवित्र हृदय में अपने को प्रकाशित करता है पवित्र और निर्मल मनुष्य इसी जीवन में ईश्वर दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है तब उसकी समस्त कुटिलता नष्ट हो जाती है सारे संदेह दूर हो जाते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि खिद्यंते सर्वसंशया क्षीयते चास्थ्य कर्माणी तस्मि दृष्टि परावरे मंडकोपनिषद तब वह कार्य कारण के भयावह नियम के हाथ का खिलौना नहीं रह जाता यही हिंदू धर्म का मूलभूत सिद्धांत है यही उसका अत्यंत मार्विक भाव है हिंदू शब्दों और सिद्धांतों के जाल में जीना नहीं चाहता यदि इन साधारण इंद्रिय संवेद्य विषयों के परे और भी कोई सत्ताएं हैं तो वह उनका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है यदि उसमें कोई आत्मा है जो जड़ वस्तु नहीं है यदि कोई दयामय सर्वव्यापी विश्वात्मा है तो वह उसका साक्षात्कार करेगा वह उसे अवश्य देखेगा और मात्र उसी से उसकी समस्त शंकाएँ दूर होंगी अतः हिंदू ऋषि आत्मा के विषय में ईश्वर के विषय में यही सर्वोत्तम प्रमाण देता है मैंने आत्मा का दर्शन किया मैंने ईश्वर का दर्शन किया है और यही पुण्यत्व की एकमात्र शर्त है हिंदू धर्म भिन्न भिन्न मत मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के लिए संघर्ष और प्रयत्न में निहित नहीं है वरण वह साक्षात्कार है वह केवल विश्वास कर लेना नहीं है वह होना और बनना है इस प्रकार हिंदुओं की सारी साधना प्रणाली का लक्ष्य है सतत अध्यवसाय द्वारा पूर्ण बन जाना दिव्य बन जाना ईश्वर को प्राप्त करना और उसके दर्शन कर लेना और ईश्वर को इसी प्रकार प्राप्त करना उसके दर्शन कर लेना उस स्वर्गस्थ पिता के समान पूर्ण हो जाना हिंदुओं का धर्म है और जब मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है तब उसका क्या होता है तब वह असीम परमानंद का जीवन व्यतीत करता है जिस एकमात्र वस्तु में मनुष्य को सुख पाना चाहिए उसे अर्थात ईश्वर को पाकर वह परम तथा असीम आनंद का उपभोग करता है और ईश्वर के साथ भी परमानंद का आस्वादन करता है यहाँ तक सभी हिंदू एकमत हैं भारत के विविध संप्रदायों का यह सामान्य धर्म है परंतु पूर्ण निरपेक्ष होता है और निरपेक्ष दो या तीन नहीं हो सकता उसमें कोई गुण नहीं हो सकता वह व्यक्ति नहीं हो सकता अतः जब आत्मा पूर्ण और निरपेक्ष हो जाती है तब वह ब्रह्म के साथ एक हो जाती है और वह ईश्वर को केवल अपने ही स्वरूप की पूर्णता सत्यता और सत्ता के रूप में परम सत्य परम चित परम आनंद के रूप में प्रत्यक्ष करती है इसी साक्षात्कार के विषय में हम बारंबार पढ़ा करते हैं कि इसमें मनुष्य अपने व्यक्तित्व को खोकर जड़ता प्राप्त करता है या पत्थर के समान बन जाता है जिन्हें चोट कभी नहीं लगी है वे ही चोट के दाग को और हँसी की दृष्टि से देखते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं होती यदि इस एक क्षुद्र शरीर की चेतना से इतना आनंद होता है तो दो शरीरों की चेतना का आनंद अधिक होना चाहिए और उसी तरह क्रमशः अनेक शरीरों की चेतना के साथ साथ आनंद की मात्रा भी अधिकाधिक बढ़नी चाहिए और विश्व चेतना का बोध होने पर आनंद की परम अवस्था प्राप्त हो जाएगी अतः उस असीम विश्व व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए इस कारास्वरूप दुख में क्षुद्र व्यक्तित्व का अंत होना चाहिए जब मैं प्राण स्वरूप से एक हो जाऊँगा तभी मृत्यु के हाथ से मेरा छुटकारा हो सकता है जब मैं आनंद स्वरूप हो जाऊँगा तभी दुख का अंत हो सकता है जब मैं ज्ञान स्वरूप हो जाऊँगा तभी सब अज्ञान का अंत हो सकता है और यह अनिवार्य वैज्ञानिक निष्कर्ष भी है विज्ञान ने मेरे निकट यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा यह भौतिक व्यक्तित्व भ्रह्मात्र है वास्तव में मेरा यह शरीर एक अविच्छिन्न जड़ सागर में एक क्षुद्र सदा परिवर्तित होता रहने वाला पिंड है और मेरे दूसरे पक्ष आत्मा के संबंध में मैं अद्वैत ही अनिवार्य निष्कर्ष है